संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व भीम के प्रहार से दुर्योधन के जघाओं का टूटना भीम द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार और युधिष्ठिर का विलाप। संजय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की यवा सुनकर अर्जुन भीम से इनके देखते देखते अपनी बाई जंघा ठोकने लगे भीम ने उसका संकेत समझ लिया फिर वे गदा लिए अनेकों प्रकार के पैतरे बदलते हुए रणभूमि में विचरने लगे उस समय शत्रु को चकमा देने के लिए वे दाए बाए तथा वक्र गति से घूम रहे थे इसी तरह आपका पुत्र भी, भी भीम को मार डालने की इच्छा से वही बड़ी फुर्ती के साथ तरह तरह की चालें दिखा रहा था दोनों ही चंदन और अगर से चर्चित हुई अपनी भयंकर गदाएं घुमाते हुए आपस के वैर का अंत कर डालना चाहते थे जब उनकी गदाएं टकराती तो आग की लपटे निकलने लगती थी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 अर्जुन ने भीम को जो इशारा किया उसे दुर्योधन भी कुछ कुछ समझ लिया इसलिए वह सहसा उनके पास से दूर हट गया जब वह निकट था उसी समय भीम ने बड़े वेग से उस पर गा चलाई किंतु वह अपने स्थान से एक एक एकाएक हट गया इसलिए गधा उसे न लगकर जमीन पर जा पड़ी इस प्रकार उनके प्रहार को बचाकर दुर्योधन ने भीम पर स्वयं गधा का वार किया भीमसेन को गहरी चोट लगी उनके शरीर से खून की धारा बह चली और वे से हो गए किंतु दुर्योधन हुए थे दुर्योधन ने यही समझा कि अब भीम सेन प्रहार करेंगे इसलिए उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया वह अपने बचाव की फिक्र में पड़ गया थोड़ी ही देर में जब भीमसेन पूरी तरह संभल गए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 उस गदा ने आपके पुत्र की दोनों जांघें तोड़ डाली और वह आर्तनाद करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जो एक दिन संपूर्ण राजाओं का राजा था, उस आरतना दुर्योधन के गिरते ही बड़े जोर की आंधी चली बिजली कोंदने लगी धूल की वर्षा शुरू हो गई तथा वृक्षों और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी काप उठी धूल के साथ रक्त की भी वर्षा होने लगी आकाश में यक्षों राक्षसों तथा पिछाचों का कोलाहल सुनाई देने लगा बहुत से हाथ पैरों वाले भयंकर कबंध नाचने लगे कुओं और तालाबों में खून उपनाने लगा नदियां अपने उद्गम की ओर बहने लगी स्त्रियों में पुरुषों को और पुरुषों में स्त्रियों का स्वभाव आ गया इस तरह नाना प्रकार के अद्भुत उत्पाद दिखाई देने लगे देवता गंधर्व अपसराए सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रों के अद्भुत संग्राम की चर्चा करते हुए जहां से आए थे वहीं चले गए संजय कहते हैं महाराज आपके पुत्र को इस प्रकार पर पड़ा पांडवों तथा सोमकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर प्रतापी भीमसेन दुर्योधन के पास जाकर बोले अरे मूर्ख पहले भरी सभा में तूने जो एक वस्त्रा द्रौपदी की हसी उड़ाई थी और हम लोगों को बैल कहकर अपमानित किया था उस उसपहास का फल आज भोग ले, कहकर उन्होंने बाएं पैर पैर से से से दुर्योधन से, दुर्योधन के मुकुट को को ठुकरा दिया और उसके सिर को भी भी दबाकर रगड़ डाला। इसके बाद जो कुछ कहा वह सुनिए। हम लोगों ने शत्रुओं को दबाने के लिए छल कपट से काम नहीं लिया आग में जलाने की कोशिश नहीं की न जुआ खेला न और कोई धोखाधड़ी की केवल अपने बाहुबल के भरोसे दुश्मनों को पकड़ पछाड़ा है ऐसा कहकर भीमसेन खूब हंसे फिर अर्जुन नकुल सहदेव तथा संजय वीरों से धीरे धीरे बोले आप लोग देखते हैं ना, जो रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को सभा के भीतर घसीट लाए थे और जिन्होंने उसे नंगी करने का प्रयत्न किया था वे धित्राष्ट्र के सभी पुत्र पांडवों के हाथ से मारे गए यह द्रुपद कुमार की तपस्या तपस्या का, का, का फल है जिन्होंने के समान एवं नपुंसक कहा था, उन सबको सेवकों तथा संबंधियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया इसके बाद भीम ने दुर्योधन के कंधे पर रखी हुई गदा ले ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तक को अपने बाएं पैर से दबाया किंतु उनके इस बर्ताव को धर्मात्मा सोमको ने पसंद नहीं किया उस समय हो जाओ। दुर्योधन के मस्तक को पैर से न ठुकराओ धर्म का उल्लंघन न करो एक दिन यह ग्यारह अक्षोणी सेना का स्वामी था कौरवों का राजा था और अपना कुटुंब भी रहा है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 राजन तुमने तो अकेले स्वर्ग की राह ली है निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा यह कहकर धर्मपुत्र युधे शोक से आतुर हो गए और लंबी लंबी सांसें भरते हुए देर तक विलाप करते रहे